आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफ आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है नरेंद्र कौर जी वैसे वो पेशे से राइटर है छह से सात बुक उनके जो रिलीज हो चुके हैं काफी सोश, सोशल वर्क भी करते हैं और आज हम उनका अनुभव सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से नरेंद्र कौर जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। नरेंद्र कौर जी, मैं जानना कि आप ये राइटिंग का जो शौक है वो कब से हुआ और कब से आपने लिखना शुरू किया था ये लगभग 30-35 साल पुरानी बात है जी मैं जब अखबारों में पढ़ती थी किसी की कुछ कहानी छपी है या कोई कविता छपी है तो मुझे भी ये लगता था कि इनके नाम पेपर में छपते हैं तो मेरा क्यों नहीं छप सकता है नहीं, नहीं, तो मेरे अंदर ये बहुत ये जो इच्छा थी ये बढ़ती गई और फिर मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे चार छः लाइन की कविता लिखी और उसे अखबार में भेज दिया और ऐसा हुआ कि वो अगले हफ्ते ही छप गई तब मुझे है? लगा कि शायद मैं लिख सकूँगी और इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करते हुए मैंने ये प्रयास शुरू किया कुछ आगे जाकर और कुछ बड़ी बड़ी रचनाएं भी लिखने लगीं और फिर बीच में थोड़ा सा गैप भी आ गया कुछ क्योंकि पढ़ाई कर रही थी उस समय समय बीतते बीतते शोक बढ़ता गया मैं बहुत सारी किताबें भी पढ़ती थी जैसे बहुत स्तरीय हैं जैसे धर्म योग साप्ताहिक हिंदुस्तान उस वक्त बहुत आती थी और नहीं। नहीं। बहुत नंबर वन गिने जाती थी उन्हें मैं रेगुलर पढ़ती थी और उसको पढ़ पढ़ के मेरे अंदर और ज़्यादा उत्कंठा आ गई कि किस तरह लिखा जाता है और कुछ सीखने का मुझे मौका मिला इसी तरह पढ़ते पढ़ते और मेरा शौक़ बढ़ता गया और मैंने लिखना शुरू किया थोड़े मूड में आकर अच्छे तरीके से और समय निकाल कर लिखना शुरू किया करीब तीस साल से मैं एकदम रेगुलर लिख रही हूँ इस दरमियान मैंने कहानियाँ लिखी हैं लेख लिखे हैं तो छोटे-छोटे सी जो आजकल चल रही है लघु कथाएं आजकल बहुत प्रचलन में क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि बड़ी बड़ी, बड़ी कहानियां पढ़ी जा सकें तो लघु कथाओं पर भी मेरी एक बुक आ चुकी है और इसके साथ ही मैंने वहाँ के अखबार में लोकमत समाचार में सात साल तक फीचर एडिटर का, का काम किया है अच्छा तो उस दरमियान मैंने काफ़ी सारे लोगों की बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू भी लिए थे जिसमें दलेर मेहंदी हैं गुरदास मान हैं श्रीराम राम लागू हैं शोभा डे और कुछ बड़े बड़े राइटर हैं जोगिंदर पाल जी मृदुला गर्ग हैं सूर्यबाला बाला इन सब के मैंने इंटरव्यू लिए थे तो मुझे वो जो शौक़ था वो इस तरह से एक पेशे में बदल गया क्योंकि मुझे अखबार में नौकरी मिल गई और वहाँ मैंने ये बहुत शौक़ से सारे काम किए और उस दरम्यान ही मैंने सारी किताबें भी लिखी हैं अच्छा एक बात मुझे बताइए नरेंद्र जी आप जैसे कि कि लिखते हैं हैं हैं तो आपका क्या क्या क्या एम रहता है लोगों लोगों को क्या देना चाहते चाहते लिखने के क्या लोगों के माध्यम से पास पहुंचाना चाहते? हाँ, मैं ज़्यादा करके पारिवारिक और सामाजिक विषयों पर लिखती हूँ और मेरा यही रहता है सोच यही रहती है कि जो महिलाएं हैं वे थोड़ी सशक्त बने जी, जी. ये घर में घुटन में या पीछे हैं या सोच में बहुत पीछे हैं कुछ पुराने रिवाजों को आंखें मूँदे उस पर चल रही हैं तो उनमें थोड़ी जागरूकती आनी चाहिए जागरूकता आनी चाहिए उन्हें जो अधिकार मिले हैं या जो इन्हें दर्जा मिला है समाज में उसका वो उपयोग ही नहीं कर पा रही हैं और उन्हें पता ही नहीं कि हमारे पास क्या अधिकार है तो इस विषय पर मैं ज़्यादा लिखती हूँ और पारिवारिक पर भी अपने परिवार को किस तरह बचाकर रखना है किस तरह से अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है या उनकी किस तरह से परवरिश कर, करी जाती है इस विषय पर भी मैं काफ़ी कुछ लिखा है मैंने और लेख वगैरह भी मैंने काफ़ी लिखे हैं जो सारे ही अखबारों में और जितनी मैगजींस आती हैं हिंदी की उनमें से कुछ नाम मैं बताना चाहूँगी जैसे सरिता गृह शोभा है मेरी सहेली सखी आउटलुक है फेमिना कथा कथादेश, कथा देश हंस साप्ताहिक हिंदुस्तान धर्मयुग इन सभी में ही मेरी रचनाएं छपी हैं इसके हुँ, अलावा जितने अखबार हैं नवभारत टाइम्स है टाइम जनसत्ता ट्रिब्यून पंजाब के श्री और हमारे उस साइड के पंजा पंजाब के भी और महाराष्ट्र साइड के जो अखबार है। हैं लोकमत है, लोकमत समाचार दैनिक भास्कर इन सभी में ही मेरी रचनाऍं छपती रहती हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने लिखना शुरू किया और फिर जैसे ही आपको मोटिवेशन मिला आप इसमें जो आपका शौक था वो एक प्रोफेशन में बदल गया ये आपने बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपको राष्ट्रपति एवार्ड भी मिला हुआ हाँ, है हाँ, तो हाँ, उस एवॉर्ड के लिए आपको किस तरह से वो अवॉर्ड मिला आपने क्या प्रयास किया हाँ हमारे देश में एक हिंदी केंद्रीय निदेशालय जो है जी उनकी तरफ से एक स्कीम बनाई हुई है कि जो देश में अहिंदी भाषी लेखक हैं उन्हें हर वर्ष उसमें से 16 लोगों को सिलेक्ट करके हर वर्ष उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है क्योंकि वो हिंदी भाषा की सेवा कर रहे हैं चूँकि मैं पंजाबी भाषी हूँ तो मेरी पहली जो किताब निकली मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ उसका जब पेपर में एड आया मैंने देखा तो मैंने उस किताब को पुरस्कार योजना के लिए भेज दिया और बड़ी मेरी किस्मत अच्छी है या खुशी की बात है कि उस किताब को पुरस्कार मिल गया नहीं, नहीं। ये उन्नीस सौ के बाद है। चौरानवे में, में मेरी किताब छपी थी उसी साल मैंने भेजा और पचानवे में मुझे इनाम मिला राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री शंकर दयाल शर्मा जी से नहीं, मुझे ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में दिया गया क्या बात है? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी अच्छा लगा की आपने एक जो रचना की है और इसमें आपने सक्सेस यानी एक सफलता प्राप्त की है उसके बाद जैसे कि हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें आती हैं उतार चढ़ाव आते हैं कभी धूप कभी चाँव बोलते हैं लोग तो उसमें हम लोग को कैसे जीना चाहिए किस तरह से हम उसमें से आगे निकलना चाहिए कई बार हम लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए तो इस सिचुएशन को कैसे हम लोग बदल सकते हैं वैसे तो जो कहा जाता है कि परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए हुँ, हुँ। और अब जब से मैं ज्ञान में आई हूँ तो ये चीज़ और समझ में आ रही है कि ये तो जीवन में परिस्थितियाँ तो आती जाती ही रहती हैं सुख दुख तो आते ही रहते हैं सुख के साथ दुख है धूप के साथ छाँव है ये तो सब स्वाभाविक है तो हमें इनसे घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है इनका तो हमें मुकाबला करना है और यही मानकर चलना है कि ये एक जीवन की गति में यह भी समय जो दुख का है या कोई परेशानी है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आई है सामने वो सब कट जाएगी समय निकल जाएगा अच्छा समय होता है वो भी निकल जाता है बुरा समय होता है वो भी निकल जाता है नहीं, नहीं। रुकता कुछ भी नहीं है क्योंकि जीवन तो चलने का नाम है तो मेरा यही मानना है कि हमें परिस्थितियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए नहीं, नहीं। हर चीज जो है गुजर जाता है गुजर <laughs> समय के साथ सब गुजर जाता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे हम लोग एडिटिंग की जब बात करते हैं या पेपर में जब पब्लिशिंग करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए पेपर में जब हमको लिखना होता है क्योंकि आप काफी समय से एडिटर के रूप में रहे हैं पेपर में भी काम किया हाँ है हाँ जी हमें तो ये देखना है कि आज जो माहौल में हमें किस चीज़ की जरूरत है हमें जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं समाज का जो माहौल दिख रहा है उस हिसाब से हमें जो भी मैटर हम पेपर के लिए ले रहे हैं उनको देखते हुए लेना चाहिए मैं एक चीज पर विशेष ध्यान देती हूँ कि हमारे चारों ओर जो इतनी नकारात्मक सोच है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अखबार जब हम सवेरे खोलते हैं तो पहले पृष्ठ पर सारे नकारात्मक समाचार छपे होते हैं इस बारे में पहले भी मैं दो चार जगह कह चुकी हूँ कि कम से कम पहले पेज पर दो चार बहुत अच्छी खबरें भी लगाई जाएं क्योंकि सवेरे उठते से ही एक तरफ दंगे हैं इधर आग है इधर भूकंप है उधर तबाही उधर हत्याएँ ये सब पढ़कर सवेरे हमारा दिमाग एकदम नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और फिर सारा दिन हमारा ठीक नहीं बीतता तो समाज के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं उसे देखते हुए हमें सिर्फ अखबार को एक आर्थिक फ़ायदे के हिसाब से नहीं चलना चाहिए बल्कि उसमें समाज को देखते हुए समाज के लिए क्या अच्छा है वो परोसा जाना चाहिए और उस हिसाब से उसमें दो चार बहुत अच्छी खबरें पहले प्रश्न पर ज़रूर लगनी चाहिए और इसी तरह से जो साहित्य भी रचा जा रहा है उसमें भी यही कहना है कि जितना हो सके उससे हम समाज की जो सामाजिक मूल्य हैं उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें देखते हुए समाज ये साहित्य की रचना होनी चाहिए क्योंकि कुछ लोग एक बिजनेस के हिसाब से लिखने लगे हैं उसमें फुहड़ता आ रही है अश्लीलता आ रही है नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है इस तरह की रचनाएं नहीं होनी चाहिए और न ही इस तरह के समाचारों को प्रधानता देनी चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि आपने बताया कि पॉजिटिव थॉट्स जो है ये सकारात्मक जो जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज पे आनी चाहिए तो ये क, इस तरह की जो भावना है हमारी सभी लोग चाहते हैं कि हाँ। इस तरह की बातें हो कहीं ना कहीं चेंजेस हो लेकिन ये कब और कैसे आएगा अब ये तो कुछ इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं हो सकता है ये धीरे धीरे अपने आप ही लोगों में समझ आनी शुरू हो जाए क्योंकि जितना हम लोग अपनी तरफ से पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही समाज का भी भला होगा और हमारा समाज के प्रति कर्तव्य हमने समाज से इतना कुछ लिया है तो हमें समाज को कुछ देना भी चाहिए जी जी जी इस जीवन में हमारा समाज के प्रति बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बनता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी हाँ जी <laughs> तब जाके ये चीज़ें होगी चलिए नरेंद्र कौर जी एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आप कविताएँ लिखती हैं लेख लिखते हैं कहानियाँ लिखती हैं तो उन सब में से एक बहुत ही जो प्रिय कहानी आपकी खुद की है वो थोड़ा सा सार में में सुनाइए जिसको बहुत ज्यादा तवज्जो मिला हो मेरी एक छोटी सी सी लघु कथा है जी। मैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना जी, जिसे मैंने अपने कुछ अनुभवों के आधार पर लिखा है एक परिवार में दो बेटे है माता पिता ने दोनों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई है दोनों पढ़ लिख कर विदेश में नौकरियों पर चले गए हैं कुछ समय तक उनके रेगुलर फ़ोन आते हैं चिट्ठियाँ आती हैं माता पिता को लेकिन कुछ वक्त के बाद ऐसा होने लगा कि उनकी चिट्ठियाँ और फ़ोन आने बहुत कम हो गए हैं एक दिन पिता अपने बच्चों को फ़ोन करके कहते हैं कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है एक बेटा कहता है पिताजी मैं अभी ही निकल रहा हूँ बेटा वहाँ से निकलता है और जब देश में पहुँचता है उसी दिन उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है माँ का अंतिम संस्कार करके जब वो वापस आता है तो पिता रात को कहते हैं कि बेटा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम कम से कम वक्त पर पहुँच गए कम से कम एक बेटा आ गया है और उसने सारे संस्कार और अग्नि संस्कार देकर अपना फर्ज निभा दिया इस पर वो बेटा कहता है कि पिताजी हम दोनों भाइयों ने आपस में तय किया था कि एक के वक्त एक के समय तुम जाओगे और दूसरे के समय मैं जाऊंगा। <laughs> तो पिता के जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई उन्हें लगा कि ये कौन से संस्कार हैं मैंने तो बच्चों को कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए थे रात को वो सो गए सवेरे जब बेटा उठा तो पिताजी सामने नहीं दिखे वो पिताजी के कमरे में गया तो देखा पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और वहाँ एक चिट्ठी पड़ी थी उस पर उन्होंने लिखा था बेटा तुम्हारा बहुत व्यस्त जीवन है उसमें से अब अगर मेरी मृत्यु होगी तो तुम्हारे भाई को फिर आना पड़ेगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम आए हो तो यह काम भी कर कर चले जाओ मेरा इस कहानी के बाद ये सबसे कहना है कि बच्चों को इस तरह के व्यवहार नहीं होना चाहिए बच्चों में इस तरह के संस्कार नहीं होने चाहिए उन्हें ये समझना चाहिए कि आज जो हमारे माता पिता हैं हम उनके साथ जो कर रहे हैं कल हमारे साथ भी वही होने वाला है अगर वो आज अच्छे संस्कारों के साथ रहेंगे तो कल उनके बच्चे भी उनके साथ बहुत अच्छे संस्कार के साथ रहेंगे तो ये समाज को एक शिक्षा देने के लिए मैंने ये कहानी लिखी नरेंद्र कौर जी बहुत ही अच्छी जो लघु कथा है आपने सुनाया है ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ता है वर्तमान समय को देखकर और एक संस्कार की बातें इसमें आती हैं बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम उसके बाद फिर से बात करते हैं नरेंद्र कौर जी से आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं इस एक मुलाकात कार्यक्रम में नरेंद्र नरेंद्र कौर जी से और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं और जिस तरह से उन्होंने जो कहानी सुनाई है वो कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग पे बहुत ही असर करता है तो चलिए आप सभी की तरफ से फिर से एक बार नरेंद्र कौर जी का बहुत बहुत स्वागत है और नरेंद्र कौर जी जो है लिखने के साथ साथ एक और शौक भी उनका ये है कि सोशल वर्क भी करते हैं अपने हिसाब से बच्चों के साथ गुल मिल उनसे कुछ विशेष कार्य करते हैं तो समाज सेवा जो आप करते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइए जी करीब अभी मैंने पंद्रह साल से नौकरी छोड़ दी है जी जी और अब मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ और साथ में सोशल काम करती हूँ इसमें हमने ऐसा सोचा है कि समाज के कुछ जो बच्चे हैं आगे आना चाहते हैं लेकिन उन्हें कुछ जरिया नहीं मिलता है या उन्हें समझ नहीं आता है कोई उनको मोटिवेट नहीं करता है तो वो उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं दबी रह जाती है उस हिसाब से हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया है आठ दस महिलाओं का और हम सब मिलकर बच्चों के लिए एक साल में पाँच सात प्रोग्राम करते हैं जिसमें उन्हें अलग अलग विषयों से संबंधित कुछ ना कुछ सिखाया जाता है कभी कुछ धार्मिक शिक्षा दी जाती है कभी उन्हें कुछ जैसे ड्राइंग है उसके बारे में कुछ सिखाकर फिर कंपटीशन ले जाती हैं कभी योग के बारे में कुछ शिक्षा दी जाती है और योग की एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं फिर गर्मी की छुट्टियों में कैंप लगा देते हैं उसमें भी उन्हें अलग अलग तरह की हॉबीज़ के बारे में शौक के बारे में सिखाया जाता है कभी कुछ स्पोर्ट्स के खेलों की गतिविधियाँ हैं उस पर कुछ प्रोजेक्ट लिया जाता है और कभी जनरल नॉलेज की कोई कंपटीशन है वो अरेंज की जाती है और इस तरह से उनको जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसके बाद एक कंपटीशन जरूर लेते हैं अच्छा है, कि उनके अंदर कम से कम ये भावना आ जाएगी कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है एक उत्साह उमंग रहे उन और फिर उन बच्चों को हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पुरस्कार भी देते हैं तो इससे उनका उत्साह भी बढ़ता है और समाज को एक दिशा भी मिल रही है और लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है कि महिलाएं चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं जिन बच्चों को समाज आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं कर रहा है उसमें कुछ पांच सात महिलाएं मिलकर अगर काम कर रही हैं तो समाज को भी उसमें अच्छा महसूस हो रहा है ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम बच्चों में आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर उमंग उत्साह बढ़ सकते हैं ये कॉम्पिटिशन के माध्यम से क्यों इसके माध्यम से कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी जो समाज सेवा है आप कर रहे हैं और जैसे कि आप एक महिला होने के नाते इतने सारे काम आप कर रहे थे तो आपको अपना जो परिवार है या मुख्य बात यह है की अगर शौक है और हमारे अंदर काम करने का जज्बा है हुँ, हुँ, हुँ, तो हम समय निकाल ही लेते हैं एक कहावत है की समय को चुराना पड़ता है समय तो सभी के पास होता है तो समय निकाल के मैं अपने शौक पूरे करती हूँ और मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैं खुशकिस्मत हूँ या ये कह सकती हूँ कि क्योंकि मैं परिवार को साथ लेकर चलती हूँ तो मुझे नहीं। नहीं। नहीं। परिवार का पूरा सहयोग मिलता है और पति और बच्चे कभी भी मेरे काम करने में कभी उन्होंने रुकावट नहीं डाली नहीं। एक तरह से वो मुझे सहयोग देते हैं और पति मुझे काफ़ी प्रेरणा देते हैं कहीं भी मेरा प्रोग्राम होता है अगर मुझे आउट ऑफ स्टेशन भी जाना है तो मेरे साथ चल पड़ते हैं जबकि साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं है ना उनका विषय है वो पेशे से इंजीनियर है लेकिन मुझे कभी भी बाहर बॉम्बे दिल्ली या कहीं दूसरे शहर में जाना होता प्रोग्राम के लिए तो मेरे साथ बिना नाना करके चल पड़ते हैं नहीं। नहीं। और कुछ दिनों तक अगर मैंने कुछ ख़ास कोई काम नहीं किया तो फिर कहने लगते हैं बहुत दिन हो गए कुछ लिखा नहीं कुछ किया नहीं कुछ छपा नहीं तुम्हारा क्या बात है तो इस मामले में मुझे लगता है कि मेरी किस्मत भी अच्छी है और दूसरा मैं क्योंकि सहयोग के साथ चलती हूँ पूरे परिवार का ध्यान रखती हूँ इस तरह मैं कभी नहीं करती कि मैं कुछ लिख रही हूँ और परिवार का कोई सदस्य आया और मैं लिखती रहूँ और उनसे कहूँ कि आप अपने आप खाना डाल लो और अपने आप खा लो और अपने आप बना लो इस तरह का व्यवहार मैं कभी नहीं करती हूँ मैं उसी समय अपने लेखने को रोक देती हूँ और उठकर उनका जो भी समय होता है खाने का नाश्ते का किसी चीज़ का वो उनका पूरा इंतज़ाम कर देती हूँ तो मुझे भी उनसे पूरा सहयोग मिलता है सही बात है जब आप खुद सहयोग करते हैं तो आपको सहयोग नेचुरली मिलती जी, है जी। और ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको घर से जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है अच्छी तरह से और क्योंकि आप भी उन सभी का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं इसलिए तो इस तरह से हम एक दूसरे को सहयोग देते रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है पॉजिटिव चीज़ें जो है इस तरह से निकल के आती हैं जैसे कि आपके जीवन में आए आपने काफ़ी बुक्स पब्लिश की हैं और काफ़ी सोशल वर्क भी अभी कर रहे हैं और एक बात पूछना था आपके जो शौक है वो कौन कौन से हैं किस तरह की आप हॉबीज़ रखते हैं हाँ, मुझे लेखन के साथ साथ पेंटिंग का भी बहुत शौक है हाँ, हाँ। और मैंने काफी सारी पेंटिंग बनाई और औरंगाबाद में एक रामा होटल है वहाँ एक सस्ती आर्ट गैलरी है नहीं, नहीं। वहाँ एकल प्रदर्शनी मेरे चित्रों की लग चुकी है नाइनटी में नहीं, नहीं। और इसके अलावा मुझे बागवानी का भी बहुत शौक है अच्छा और बाकी क्राफ्ट वगैरह का भी बहुत शौक़ रहा है अब क्योंकि इतना वक्त नहीं मिलता है परिवार बड़ा है बच्चे हैं पोते पोतियां भी हो गए हैं तो उनके साथ अभी वक्त काफ़ी गुजर जाता है तो उतना कर नहीं पाती हूँ लेकिन शौक में रखती हूँ पढ़ने का भी बहुत शौक़ है अभी भी और सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी मैं जाती आती रहती हूँ जहाँ भी जो बुलाता है हर जगह पहुँच जाती हूँ और समाज में भी जहाँ कुछ प्रोग्राम होते हैं कल्चरल है या कोई धार्मिक है या कोई दूसरे पारिवारिक प्रोग्राम है जहाँ भी जो बुलाता है मैं हर जगह पहुँच जाती हूँ बहुत ही अच्छी बात है और आपने जो किताबें लिखी हैं उनके कुछ थोड़े से अंश हमको सुना दीजिए जो छः किताबें आप हिंदी में लिखे हैं उनके बारे में बताइए थोड़ा सा हल्का सा मेरी छः किताबों में से चार किताबें कहानियों पर हैं कहानी संग्रह है और एक है तो उसमें पूरे अनुभव लिखे हैं हु। ये जो अनुभव है ये जब मैं अखबार में काम करती थी तब मैं एक कॉलम लिखा करती थी हर हफ्ते जिसका नाम होता था बातचीत उस समय के जो समाज में ज्वलंत समस्याएं थी ये पंद्रह साल पुरानी बात है जो भी घटनाएं देश में होती थी हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसी कोई मुद्दा आता था घटना के रूप में कभी कोई स्त्री शोषण का कभी बच्चों के शोषण का कभी पुरुषों का कभी समाज के लिए कोई भयानक घटना होती थी तो उस पर मैं एक अपना विषय लेकर और उस पर अपना एक कॉलम चलाए करती थी वो सारे कलेक्शन मैंने कम से कम इसमें सत्तर एक के कलेक्शन लेखों के हु हु वो मैंने इसमें डाले हैं और इस बुक को महाराष्ट्र अकादमी का पुरस्कार मिला है क्या बात। और दूसरी एक मैंने पिछले साल पंजाबी में एक कहानी कलेक्शन निकाला है उसका पिछले साल विमोचन हुआ है उसमें पंद्रह कहानियाँ ली हैं और ये मेरी जो हिंदी में लिखी हुई कहानियाँ हैं उन्हीं का अनुवाद मैंने खुद किया है नहीं, नहीं। और ये कहानियाँ भी पंजाबी की जितनी स्टैंडर्ड मतलब स्तरीय मैगजींस हैं उनमें सब में ये कहानियाँ छपी हुई हैं जैसे है अक्स एक पत्रिका है अक्स समदर्शी है एक का नाम है छेवा दरिया एक का सुहा सुवर्णी मतलब स्त्री स्त्री, स्त्री सु और कुछ अखबारों में भी छपी है तो इस तरह करके पंद्रह कहानियों का कलेक्शन ये पिछले साल आया है एक लघु कथा संग्रह है पांच कहानी संग्रह है और एक पंजाबी की पंजाबी की भी कहानी संग्रह अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने जो बुक्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से कहानियों का कलेक्शन और फिर कुछ लघु कथाएं और फिर कुछ इस तरह के लेख आपने उसमें लिखे हैं जो काफ़ी अच्छी लोगों को भी पसंद आए हैं और आपके उसके लिए आपके इस विशेष कार्य के लिए आपको सम्मान भी प्राप्त है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका अपना लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए आपके स्कूली लाइफ में कुछ एक ऐसी घटना है जो आपको बहुत यादगार लगता हो ज़रूर सुनाइए जन्म तो मेरा बिहार में जब झुमरी तलैया हुआ करता था अभी तो स्टेट बदल गई है अभी झारखंड में आ गया है वहाँ मेरा जन्म हुआ है हम लोग वैसे पंजाब पाकिस्तान से इधर शिफ्ट हुए थे मेरे माता पिता लेकिन मेरा जन्म झुमरी तलैया में हुआ है उसके बाद फिर हम लोग इंदौर में आ गए फिर मेरी पूरी शिक्षा जो मैंने ग्रेजुएशन किया है साइंस में वो इंदौर में हुई है पढ़ाई के दरमियान ही मैं थोड़ा थोड़ा सा लिखने लगी थी कुछ कविताएं या चुटकुले वगैरह जो हुँ, हुँ, हुँ, एक शौक से लेकिन ऐसा लगा नहीं कि आगे जाकर मुझे बहुत अच्छा कोई स्कोप मिलेगा या मैं बहुत अच्छा लिख पाऊंगी या इस स्टेज तक पहुंच सकूंगी ऐसा लगा नहीं था लेकिन बस वो शौक़ से चलते चलते आगे आती गई जैसे बोलते हैं रास्ते खुलते रहे बंद बंद उस तरह से होता गया और ये भी मैं मानती हूँ कि शायद परमात्मा की बहुत कृपा है मुझ पर उसकी कृपा से ही सब कुछ मिल रहा है मेहनत तो अपनी जगह है लेकिन जब तक उसकी कृपा ना हो तो मुश्किल है तो मुश्किल हो जाती है भाग्य तभी साथ देता है जब उसकी कृपा होती है चलिए नरेंद्र कौर जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मैं चाहूंगा की आपका जो खुशी का फल है सबसे ज्यादा आनंददायक जो क्षण है वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे लगता है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा खुशी का पल हुआ था जब मुझे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी से पुरस्कार मिला राष्ट्रपति भवन में उस समय मेरे पति भी मेरे साथ थे और मेरा बेटा भी मेरे साथ में था और बेटा हमारा भारतीय सेना में है लेफ्टिनेंट कर्नल है वो भी स्पेशल जम्मू से इस प्रोग्राम को देखने के लिए आया था क्या बात है? तो वो समय बहुत खुशी का था जब राष्ट्रपति जी ने अपने हाथों से पुरस्कार दिया और इतने सारे लोगों के बीच में इतना सम्मान मिला और अब वापस शहर लौटने पर भी बहुत सत्कार किया गया कई संस्थाओं में मुझे बुलाया गया और जहां मैं लोकमत समाचार में काम करती थी वहां उस तरह वहां से भी मेरा सत्कार किया गया और सब ने बहुत अप्रिशिएट किया वो समय बहुत खुशी का मेरे जीवन का बहुत बड़ा खुशी का लम्हा मैं उसे मानती हूँ क्या बात है बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया और हर एक व्यक्ति हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा पल होता है जो कभी वो भूल नहीं सकता है ऐसा यादगार पल आपके पास ये रहा है तो जाते जाते मैं कहूँगा एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दें हमारे सभी सुनने वालों को मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी जी महिलाओं के लिए एक मुहावरा सा बना हुआ है कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन हैं, नारी ही नारी की दुश्मन है मैं ये चाहती हूँ कि इससे गलत साबित करें हम कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनें, बल्कि एक दूसरे के दोस्त बनके, एक दूसरे के सहायक बनके, एक दूसरे के सहयोगी बनकर सामने आएँ और दूसरा मैसेज मैं देना चाहूँगी कि इस बात को ही ध्यान रख कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाएँ क्योंकि लड़कियाँ बहुत प्यारी होती हैं लड़कियाँ बहुत काम की चीज़ हैं लड़कियाँ बहुत अनमोल हैं आज लड़कियाँ ही हैं जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनी हुई हैं लड़के छोड़ के चले जाते हैं लेकिन लड़कियाँ छोड़ के नहीं जाती हैं वो आखिरी सांस तक अपने माँ बाप का सम्मान करती हैं माँ बाप का ख्याल रखती हैं और जितना उनसे बन सकता है उतनी उनकी मदद भी करती हैं तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को इस संसार में आने दें उन्हें ये सुंदर संसार देखने दें इसकी खुशियाँ महसूस करने दें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कौर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आज समाज में इसकी ज़रूरत है और मैं चाहूँगा कि आप इस पर जो भी हमारे दोस्त अब इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसके लिए विशेष रूप से सहयोग दें हर नारी को जो है सम्मान से देखें और उनके सम्मान की जो रक्षा करने की बात है वो आप करें और जिस तरह की जो भ्रूण हत्या वाली बात है बहुत जगह इस तरह का जो प्रचलन है उसको कहीं ना कहीं नारी ही रोक सकती हैं तो मेरी माता बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ में अहम भूमिका निभा सकती हैं तो आप अपना जो है कर्तव्य का पालन अवश्य करें तो चलिए नरेंद्र कौर जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत ही अच्छी बातें आपने सुनाए आपके जीवन के अनमोल क्षण हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो may